निषद ज्ञान यज्ञ में प्रातः काल कठोपनिषद का चौदह मंत्र तक हो गया था पंचदश हो गया था पर ब्रह्म का वाचक ओम ओंकार का उपासना कहा गया <coughs> जितने नित्य कर्म, निष्काम कर्म और उपासना सब अंतकोण शुद्धि के द्वारा ज्ञान प्राप्ति का साधन है तो ओंकार का उपासना भी ज्ञान प्राप्ति का साधन है पहले उपासना करने पर अंत कोण शुद्ध होता है तो वेदांत श्रवण से ज्ञान होता है जो वेदांत श्रवण करने के बाद भी श्रवण से कुछ लाभ प्राप्त नहीं कर पाते हैं बुद्धिमानद्य हो आचार्य प्राप्त नहीं हो तो उसके लिए भी उपासना करने के लिए कहा गया वेदांत श्रवण करने के पहले उपासना करें अंतकोण शुद्धि होने पर जिज्ञासा होने पर ज्ञान प्राप्त होता है वेदांत श्रवण से और वेदांत श्रवण करने के बाद भी जो श्रवण नहीं कर पाता है श्रवण से लाभ प्राप्त नहीं कर पाता है मनन नहीं कर पाता है निधिध्यासन नहीं होता है उसके लिए भी उपासना कहा जाता है श्रुति में अत्यंत बुद्धिमान द्यादा सामग्रीवाप्य संभवात् यो विचारम न लभते ब्रह्मोपासी तो निशम बुद्धिमंद हो सामग्री आचार्य शास्त्र प्राप्त नहीं हो तो विचार नहीं कर पाता है तो उपासना करें जो थोड़े श्रवण करके सोचते हम निधि ध्यासन करेंगे और निधि ध्यास नहीं कर पाते हैं उपासना ही करते हैं मनन के बिना निधि ध्यास नहीं होता है ओ अहंग्रह उपासना यदि मैं ब्रह्म हूँ ऐसे चिंतन करते हैं के द्वारा अन्य मंत्र के द्वारा यदि मैं ब्रह्म हूँ चिंतन करते हैं तो उसको कहते हैं अहंग्रह उपासना अहंग्रह उपासना भी श्रेष्ठ अन्य उपासना से किंतु उसके अपेक्षा उत्कृष्ट उत्कृष्ट है वेदांत श्रवण मनन निधि इसको नहीं समझ करके बहुत समझते हैं थोड़ा श्रवण हो गया अभी हम चिंतन करेंगे विचार करेंगे मनन के बिना निधि नहीं होता है वो ध्यान होता है तो ध्यान भी एक साधन है ध्यान करने पर प्रणव ध्यान करने पर प्रणव के माध्यम से ब्रह्म चिंतन करने पर अंत कोण शुद्धि होने पर वेदांत श्रवण की इच्छा हो सकती है अथवा केवल कोई यदि सकाम से करता है ब्रह्मलोक प्राप्ति का भी साधन है इसलिए कहते ये ओंकार ओंकार के अर्थ चिंतन करे अउ मर्थ चिंतन करके ध्यान करे तो, तो परब्रह्म प्राप्ति का साधन हो जाएगा इसलिए दोनों के लिए ये साधन कहा जाता है एक तद्ध्यवाक्षरम ब्रह्म एक तद्यवाक्षरम परम एक तद्ध्यवाक्षरम ज्ञात्वा यो यदिछति तस् तत् यह जो अक्षर है एतद्धैवाक्षरम ब्रह्म ये परब्रह्म है अक्षर अरे तदेव अक्षरम पहले अपर आगे पर क्योंकि आगे परम कहा गया तो पर अपर ब्रह्म भी है कार्य ब्रह्म भी है और ये पर परब्रह्म भी है <coughs> दोनों प्रतीक दोनों का प्रतीक रूप है ए ज्ञात्वा इस अक्षर को ज्ञात्वा का यहां अर्थ उपासना करके ब्रह्म की उपासना करके यो यदि तस्त यो साधक जिसकी इच्छा करता है प्राप्त करने के लिए उसको प्राप्त करता है परम ब्रह्म को तो ज्ञान से प्राप्त करेगा ज्ञातव्य और अपर ब्रह्म है तो ध्यातव्य ध्यान करना है ध्यान करके प्राप्त करना है एक तदाबन श्रेष्ठमेतदा परम एक तदाबनम ज्ञावा ब्रह्म लोके मही यते ये आलम्बन अन्य जितने ब्रह्म प्राप्ति का आलम्बन साधन है सब में से श्रेष्ठ है उत्कृष्ट है ओंकार एक परम ये परम आलम्बन है यह पर अपर ब्रह्म दोनों विषय को होने से ये श्रेष्ठ है पर आलंबन है ये तथा आलम्बन ज्ञातवा इसे ओंकार को ज्ञान प्राप्त करके ध्यान करके ब्रह्म लोक को प्राप्त करता है ज्ञात है उपासना करके ब्रह्म लोक में ही यते ब्रह्म लोक में ब्रह्म स्वरूप में ब्रह्म के जैसे उपास्य हो जाता है मही पूज्य अभी ओंकार आलम्बन है जिसका ऐसा सात्मा का साक्षात स्वरूप निर्धारण करने के लिए आरंभ करते हैं जिसके श्रवण से उत्तम बुद्धि वाले को ज्ञान प्राप्त होता है अंतकोण अत्यंत तो शुद्ध है वैराग्य है तो वेदांत तो श्रवण से ज्ञान प्राप्त होता है मन भी स्वल्प हो जाता है मनन तभी हो जाता है जब श्रवण से शास्त्र संशय दूर हो जाए मन से संशय होता है शास्त्र का तात्पर्य क्या है संशय निवृत्त होने पर मानन होता है बुद्धि से जब मानन करके निश्चय कर लेते हैं संभव है तब आगे निधिध्यासन होता है बौद्धिक स्तर पर यह साधन है और जो ध्यान है मन किस स्तर पर है उपासना और बुद्धि के स्तर पर होने से ज्ञान वस्तुतंत्र है प्रमाण विचार करने पर इच्छा नहीं होने पर विज्ञान होता है इसलिए वेदांत श्रवण प्रमाण विषय होने से ये श्रेष्ठ साधन है प्रधान है अंगी है मनन निधिहासन को अंग कहा जाता है श्रवण अंगी है अभी आत्मस्वरूप का स्पष्टीकरण निर्धारण करने के लिए आगे मंत्र न जायते मियते पश्चिन्न नायम कुत न बभूव अजो नित्य शास पुराण नहन्यते हन्यमाने शरीरे न जायते म्रियते विपश्चित विपश्चित विद्वान हे मेधावी न जायते मियतवा जन्म नहीं होता है मरता भी नहीं ज्ञानी के लिए नहीं अज्ञानी हो जन्म मरण आत्मा में है ही नहीं जो देहादि में हम बुद्धि करता है वो अपने को मानता है जन्म मरण वाला जो ज, आत्मस्वरूप थोड़ा समझता है आत्मा में जन्म नहीं मरण नहीं न आयम कुतश्चित न बहु हु कश्चित ये किसी कारण से नहीं हुआ कुतस किस कारण से हुआ ऐसा नहीं है और आत्मा से कोई उत्पन्न हुआ बहु कश्चित कोई आत्मा से हुआ जन्म ऐसा भी नहीं आत्मा कार्य भी नहीं कारण भी नहीं है ये आत्मा अज है अजन्मा है और नित्य है नित्य कहने के बाद भी शाश्वत कहते शाश्वत ही सनातन है तो नित्य शाश्वत दोनों एक अर्थ हो जाएगा इसे शाश्वत का अर्थ कहना अपक्षय वर्जित क्षय रहित जायत अस्थि वर्धते अपक्षीयते अपक्षय रहित जो अनित्य होगा वो क्षय को प्राप्त करके नष्ट हो जाएगा ये शाश्वत है इसलिए क्षय वर्जित है और एवं पुराण पुरा अपि नव पुराण जब अवयव वृद्धि हो पुराना होने पर वर्धत्य बढ़ जाता है ये पूरा अपनी नव कहन से वृद्धि रूप विकार वर्जित है छह भाव पदार्थ में विकार होते हैं जन्म और मरण दोनों विकार निषेध होने के बाद नित्य कह दिया शाश्वत कहन से अपक्षय और पुरान कह कर वृद्धि का निषेध कर दिया और जन्म नहीं तो न जायते अस्थि का जो निषेध होता है जन्म के पश्चात भावी अस्तित्व का निषेध जायत अस्थिवर्धत अस्थि जो शब्द है जन्म उत्तर भा, भावी सत्ता का निषेध नहीं तो सदैव समय इधमग्रास सत्सवरूप है अस्थि का निषेध कैसे होगा अस्थि उपलब्ध पर आगे कहेंगे तो जायत अस्थिवर्धत में जो अस्थिरूप विकार है भाव पदार्थों का वो विकार भी आत्मा में नहीं है जन्म नहीं होने से जन्म पश्चात भावी विकार भी, भी नहीं है और वो अपक्षय वृद्धि निषिद्ध हो गया परिणाम भी नहीं होता नित्य है न हन्यते हन्यमानी शरीर शरीर नष्ट हनन नहीं होता है तो आकाश के समान है निर्विकार सब ही तो शुद्ध आत्मा हंता चैन मन्यते हंतु हतश्चैन मन्यते हतम उभौ तो न बिजानी तो नायं हनते न हन्य थे आत्मस्वरूप में कोई विकार नहीं है किंकु किंतु देह में जो अहम बुद्धि करता है वो मानता है मैं हनन करने वाला हूँ इसको मार दूंगा मार दिया हंता चेत मन्यते तो मानने को मारने को हतन, हनन करने चाहता है और हतश्चेत मन्यते हतम कोई बात है मैं मर गया मरा गया ये दोनों ही नहीं जानते उभ तो न भी जानित क्योंकि ये आत्मा अयम आत्मा न हनती न हन्यते हनन क्रिया का कर्ता भी नहीं होता है कर्म भी नहीं होता है कर्म कर्ता दोनों का निषेद करके ये केवल हनन के लिए नहीं किसी भी क्रिया का कर्ता नहीं होता है कर्म नहीं होता है कार्य कर हीते किसी भी क्रिया का करता नहीं आत्मा में कर्तृत्व तो है ही नहीं वास्तव देहादि के धर्म को आरोप करके बुद्धिधर्म का आरोप करके अहम करता ऐसे आरोप करते हैं न हनते नन््यते हन्यते हन किराया का कर्म नहीं करता भी नहीं इसलिए जो करता मानता है हनन का कर्म मानता है आत्मा तो अविक्रिय क्रिया रहित है विकार नहीं होता है तो भी जो मानता है वो ठीक नहीं जानता है आकाश जैसे आकाश में कोई विक्रिया नहीं यद्य वेदांतिक अनुसार आकाश उत्पत्ति है वास्तव उत्पत्ति है जैसे तो तार्कि लोग मानते हैं आकाश को नित्य क्रिया रहित, तो अभिक्रिय इसी प्रकार आकाश को दृष्टांत देते हैं और कोई दृष्टांत नहीं है निरपम है आत्मा तभी तो जैसे प्रसिद्ध है आकाश को लोग मानते हैं नित्य है अभिक्रिय है इसी प्रकार आत्मा है इसलिए कोई धर्म अधर्मादि कुछ नहीं है आत्मा शुद्ध है अणोरणीयान महतो महीयान आत्मा से जंतुर्नीह तो गुहायां तम क्रतु पश्यतिशोको धातु प्रसाद महिमात्मन अणोरणीयान अणु से भी अणुतर हे जितने सूक्ष्म हे सूक्ष्म पदार्थ समित श्यामा का तंडुरादि और सामान्य जितने भी सूक्ष्म अणुपरिमाण उससे भी अणुतर है अत्यंत सूक्ष्म है जहां अत्यंत सूक्ष्म कहते वहीं साथ में कहा गया महतो मैयान बड़े से भी बड़ा महत्तर है पृथ्वीवादी से भी बड़ा है और जो अपने मत में खिंचाता नहीं करेंगे अणुर अन्यन इतने लेंगे महत्व मह्यान छोड़ देंगे आत्मा अनुपरिमाण है अनुपरिमाण कहने वाले कुछ अनुवादी है वो साथ में कहा गया महतो मह्यान इसलिए किसमें दुराग्रह नहीं करके निरपेक्ष विचार करे तो श्रवण जन्य ज्ञान प्राप्त होता है और मन में कुछ दृढ़ रख करके हमारे मतों को हम सिद्ध करेंगे उपनिषद से तो जहाँ जहाँ मिलेगा उसको रखें ये हमारा मत मिल गया इधर ढूंढ हाँ ये मिल गया इधर ढूंढ नहीं ये ठीक नहीं ये मिल गया ऐसे करते करते देखा देखो दे, हमारे मत उपनिषद में आया जो शून्य मानते वो भी कहते जो उपनिषद को वेद को प्रमाण नहीं मानते वो भी कहते तो वेद में कहा गया असत्य विधमग राशि थी पर असत्य था तुच्छ था प्रमाण नहीं मानते है किन्तु अपने मत सिद्ध करने के लिए कहीं वाक्य मिल गया उसके आगे पीछे क्या कहा उसको नहीं विचार करके कहते असत्य विधमग राशि थी देखो तो वेद में है और जो लोग को कुछ नहीं जानते हैं देखते है, हाँ वेद वाक्य तो है ठीक असत्य विधमग राशि पहले असत था असत्य तो तुच्छ बंध्यापुत्र जैसे उसे ही जगह तो बन गया ऐसे मानने वाले भी होते हैं इसलिए केवल ये सामान्य एक दो वाक्य के लिए नहीं श्रुति का तात्पर्य निर्णय करने के लिए आचार्य के मुख से श्रवण करने का ये नियम है ये परंपरा है उपक्रम उपसंहार आदि के बिना निश्चय नहीं करने से तात्पर्य निश्चय नहीं होता है अनुसे से अणुतर महत से महतर, आकाश भी सूक्ष्म है और सर्वगते इसी प्रकार आत्मा हस् जंतुर् गुहायाम निहित अश्व जंतु यही जंतु जन्म मरण जन्म वाला जीव है गुहायाम बुद्धि रूप गुहा में निहित स्थित है, है सर्वव्यापक बुद्धि में उसकी उपलब्धि होती इसलिए गुहा में स्थित जो सर्वव्यापक है बुद्धि में भी है जब अपने बुद्धि में भी है बुद्धि के द्वारा बाह्य वस्तु को देखते हैं निश्चय करते हैं उसी बुद्धि का प्रकाश बुद्धि का अधिष्ठान बुद्धि में होकर के आत्मा है उसको जानने के लिए वही देखे अनुसरण करें तम अक्रतु पश्यती वीतशोक <coughs> क्रतु होता है संकल्प <coughs> अक्रतु विद्यमान क्रतु यश जो संकल्प रहित तो होकर के बीत शोक हो जाता है साक्षात्कार करता है तो संकल्प करता है दृष्ट अदृष्ट विषय में बाह्य स्लोक परलोक विषय की इच्छा करता है तो उससे संकल्प रहित वासना रहित तो हो जाता है सब विषय से उपरत तो हो जाता है तो तम अक्रतु पश्यति साक्षात्कार करता है जब तक वासना इच्छा है तब तक साक्षात्कार नहीं होता है परमात्मा प्राप्ति की इच्छा है तो ये मन में देखे मन में क्या क्या इच्छा है <laughs> इच्छा सब प्रतिबंधक ही सत्य वस्तु की प्राप्ति की इच्छा है और मिथ्या वस्तु को पकड़े रखे बंदर घड़ा से हाथ उठाता है चना पकड़ा है मुठ्ठी उसको छोड़ता नहीं हाथ खींचता है आता नहीं अपने आप बंधने पड़ा है छोड़ देते तो निकल जाएगा किंतु उसको छोड़ता नहीं संसार को पकड़ रखा है और मोक्ष चाहता है तो मोक्ष मिलेगा तो संसार छूटेगा जब छूटेगा तो पहले से छोड़ो छोड़ने का प्रयास करो तो छूट जाएगा और छोड़ने का प्रयास नहीं करे तो छुटेगा किसी इसलिए अक्र तुत्तम पश्चिदी श्रुति कहती संकल्प रही बाहे विषय में आसक्तिरित तो हो <laughs> इसलिए अक्रतु तम पश्यति संकल्प बाहे विषय में हो धातु प्रसाद आत्मन महिम पश्यति धातु प्रसा धातु प्र, नाम धातूना धातु शब्द से शरीर के धारण करने से धातु मनादि कारण इंद्रिय को का धातु शब्द से कहा गया अथवा धातु प्रसाद परमात्मा की कृपा से भी अर्थ है यहां धातु नाम प्रसाद भगवान भाष्यकार कहते मनादि के धारण से धातु धान धातु से तुन प्रत्यु कर धातु बनता है धारणा धातु शरीर के धारण करते है मनादि ये प्रसन्न स्वच्छ होते है इच्छा सबूत वासना जितने इतने कलमस है वैराग्य हो स्वच्छ होता है आत्मा में अंतकरण शुद्धि होती है इच्छा के अभाव अन पर तो इसको साक्षात्कार करता है कैसे अहम अस्मी इदम तो नहीं वह ऐसा नहीं अहम अस्मि से साक्षात्कार करता है तो वीतसोक भवती महिमा आत्मन महिमान अक्र तो पश्यति धातु प्रसादात उसके बाद वीतसोक हो जाता है <coughs> कामना इच्छा जदि है सामान्य पुरुष के द्वारा ज्ञान नहीं होता है आत्मा का आशीनो दूरम ब्रजती मदनो ज्ञात अर्ति आसी न बैठा हुआ स्थिर रहते अवस्थित होकर के दूरम भजती दूर भाग जाता है स्थिर रहते हुए जाता दौड़ता जैसे अज्ञानी के लिए शयानु याति सर्वत्र शांत है आत्मा सर्वत्र याति सब चल जाता है स्थिर रहते हुए इसी प्रकार आत्मा में विपरीत दुर्विज्ञ है इसलिए कह त मदा मदम देव मद अनु मदा मदम मद समद और सहर सहर्ष हर्ष हर्ष युक्त हर्ष ऐसे आत्मा शब्द देव परमात्मा से द्योतन वान प्रकाशमान मदन्य कह ज्ञान तुमरहती मेरे से भिन्न यमराज कहते कौन उसको जान सकता है इतने दुर्विज्ञ है विभिन्न प्रकार स्थिति भी है और गति भी है अनित्य अनित्य आदि रूप से धर्म विशिष्ट रूप से दिखता है निर्धर्म को करके निष्क्रिय होते हुए हो भी सक्रिय लगता है इसलिए दुर्विज्ञ है इसको कौन जान सता है इंद्रिय उपशांत तो हो वासना रहित तो हो तब तो श्रवण मनन विधिवत करे तभी तो ज्ञान प्राप्त कर सकता है आदि <coughs> मन जाता है मन उपाधि को होने कारण दुर्विभाग जाता है जहाँ मन जाता है मन का गमन गन की गति सबसे अधिक है और मन में चिद्रपात्मा का प्रकाश आभास होता है मन है अभिव्यंजक जहाँ भी मन जाता है वहाँ चेतन है तो इसलिए सर्वत्र याति मनोपाधिक होकर के स्थिर रहते हुए सर्वव्यापक ही अशर शरीर स्वनवस्थे स्वस्थ स्थित महात विभुमात्मा मत् धीरो न शोच अनवस्थेसु शरीरसु अशरम अवस्थित महाभुमात्म मत धीरो न शरीरसु अशरीरम शरीरसु सब शरीर में अनुभवचन है एक शरीर नहीं सब शरीर में एक आत्मा अशरीर है जितने शरीर अलग अलग शरीर मनुष्य भी है पशु पक्षी भी है देवता भी है सारे शरीर में अस्थिर शरीर है नष्ट होते हैं उत्पत्ति नाश वाले किंतु आत्मा स्थिति रही स्थित है कहीं कुछ जाता नहीं आता नहीं अवस्थितम अवस्थान करता नित्य रहता है अविकृत होकर के विकारही तो होकर के आकाश में घट को लेकर चलेंगे घड़ा को तोड़ो घड़ा एक घट की उत्पत्ति घटना नाश हुआ मठर नष्ट हुआ मठ बन गया तो भी आकाश का कुछ नहीं होता है शरीर की उत्पत्ति नाश मनादि की स्थूल शरीर के संबंध देह का संबंध सूक्ष्म शरीर का स्थूल शरीर के साथ जन्म मरण स्थूल शरीर में है गमन सूक्ष्म शरीर में है सब कुछ होने पर भी अवस्थितम अशरीरम आत्मतत्वम महाने है महानतम विभु व्यापक है व्यापी है सर्वव्यापक महानतम करे विभु कहते इसलिए महान बड़ा शब्द अपेक्षित होता है जो जिसको छोटा कहते वही बड़ा भी हो जाता है इतने बड़ा इसको छोटा कहेंगे बड़ा कहेंगे इतने बड़ा नारियल छोटा है बड़ा है हैं छोटा है इतने बड़ा आंवला आंवल का बहुत बड़ा इतने बड़ा आंवला तो बहुत बड़ा है और नारियल इतने बड़ा है है छोटा है इतने छोटा नारियल इसलिए अपेक्षित हो सकता महान विभू इसलिए कहा गया विभू अपेक्षिक महान है ये निरपेक्ष निरतिशय महान है विभुह व्यापक सर्वव्यापक है ऐसे आत्मा है देखो एक वचन आत्मा दिया है शरीर सु अनेक शरीर में आत्मा एक है अनेक आत्मा नहीं है वो व्यापक है आत्मानम एक वचन है जो आत्मा है वो एक है अनेक शरीर में है सबके शरीर अलग अलग आत्मा नहीं एक ही आत्मा है एक चितन चेतन व्यापक है सबके शरीर में अंतकरण है अंतकर्ण में चिदावास अनेक है एक चंद्र आकाश में है हजारे घड़े में जड़ भर दो स्वामी चंद्र का प्रतिबिंब दिखेगा सबके शरीर में चिदावास अलग अलग है क्योंकि अंतकरण अलग अलग है शरीर भिन्न है चिद रूप आत्मा व्यापक बिंब रूप एक ही आत्मा है आकाश के समान सबके शरीर में एक ही आत्मा वही ईश्वर रूप से जीव रूप से पशु पक्षी रूप से पेड़ पौधा रूप से जड़ चेतन रूप से सारे रूप से दिखता है अज्ञानी के कारण एक ही तत्व है उसको महत्व साक्षात्कार करके आम अस्मि इस प्रकार धीरो धीमान बुद्धिमान शोक को प्राप्त नहीं करता है ये संसार शोक से रहित तो हो जाता है तो इसकी प्राप्ति कैसे ज्ञान कैसे होगा उसके लिए कहते हैं नयमात्मा प्रवचन न लभ्यो न मेधया न बहुनाशु तेन यम श्रृणते तेनाली तस्त्मा विवृणते तुम स्वाम अयमात्मा प्रवचन न ये प्रवचन का अर्थ कथा करना वेद अध्ययन अध्यापन इतने मात्र से आत्मा की प्राप्ति नहीं होती है न मेधया मेधा ग्रंथ धारण शक्ति ग्रंथ ग्रंथ के अर्थ शब्द को रट याद कर देंगे और उसके अर्थों को ध्यान कर लिया ये शक्ति किस किस के अधिक है जैसे सुनेंगे ऐसे ही याद कर लेंगे अर्थ भी समझ कर याद रख लेंगे किन्तु इतने मात्र से आत्मा की प्राप्ति नहीं होती श्रवण करना है न बहुना श्रुते न श्रवण तो आवश्यक है बहुना श्रुते बहुना श्रुते न आत्म प्रतिपादक शास्त्र उपनिषद शास्त्र श्रवण करना है वेदांत शास्त्र उसको छोड़कर अनात्मा के शास्त्र से कोई लाभ नहीं है और श्रवण भी केवल श्रवण मात्र से प्राप्त नहीं होगा या बहुना श्रुते नयम आत्मा नय आत्मा लभ्य सुनकर के बहुत लोग कहते वेदांत श्रवण करेंगे तो ये लाभ प्राप्त नहीं होगा प्रवचन से प्राप्त नहीं होगा बहुना बहुना श्रुते न केवल श्रवण करे मनन नहीं करेंगे निधिध्यास नहीं करेंगे साक्षात्कार हो जाएगा तो केवल श्रवण से और अनात्म शास्त्र श्रवण करने से प्राप्त तो नहीं होगा ये अर्थ नहीं कि वेदांत श्रवण साधन नहीं मत्र मत्र है वेदांत श्रवण साधने श्रोतव्यो मंतव्यो कहा जाएगा अभी किंतु बहुना श्रुतन का के अर्थ केवल श्रवण करे भगवान भाष्यकार कहते बहुना श्रुतना केवल है केवल श्रवण ही करते रहे मनन नहीं करे तो प्राप्त तो नहीं होगा साक्षात्कार करने के लिए श्रवण तो प्रधान है अंगी किंतु अंग के बिना अंगी नहीं होगा अंगी कर्म करने के लिए सब अंगों के साथ अनुष्ठान करना होता है इसका अंग है मनन और निधि तो मनन निधि ध्यासन भी करना चाहिए केवल श्रवण से नहीं तो कैसे प्राप्त होगा यम एवं ये सब वृणुते तेनालभ्य सधक यम एवं ब्रुणु जिसका वर्ण करता है साधक आत्मास्वरूप का ही वर्ण करता है प्रार्थना करता है तेने वा आत्मना लब्ध उसे आत्मा से ही प्राप्त होता है आत्मा से प्राप्त होता है आत्मा का ही वर्ण करता है परमात्मा का वर्णन करता है तो अहम अस्म रूप से उसे आत्मना उसे आत्मा से प्राप्त होता है यहां लक्षणा करके परमात्मा के अनुग्रह से ऐसा भी कहा जाता है टीका में परमात्मा के अनुग्रह से क्योंकि यम ब्रुणुते प्रार्थे परमा से परमात्मा को आत्मा रूप से प्रार्थना करता है भगवान भाष्यकार कहते हैं बरित्रा वर्ण करने वाले के द्वारा प्राप्त होता है साधक स्वयं अपने स्वरूप से प्राप्त करता है और कोई वाहे कहीं मुंडक परिषद वाहेगा तेन लभ्य तेन का अर्थ वर्ण है नयन का दो प्रकार अर्थ भगवान भाष्यकार करते है यहाँ वर्ण करने वाले साधक के द्वारा ही प्राप्त होगा तो टीका कारक होते लक्षण करके परमात्मा के अनुग्रह से ही इस अर्थ करते करो भगवान कर से कहते ही ही प्राप्त होगा, प्राप्त होगा होगा जाना जाएगा मुंडक में मंत्र आएगा मुंड यम एवं ये ते यम और तेन यत का संबंध होता है नित्य किंतु वहां मुंडक परिषद में यत शब्द से जिसको लेते तेन से उसको नहीं लेते हैं <coughs> यम एव ऐसे वृण थे तेन वर्णे न तेन का वर्ण वर्ण क्या है अभेद अनुसंधान ही वर्ण है अभेद अनुसंधान करने से लगातार अहमस्मि परम ब्रह्म श्रवण के बाद मनन करके निधि करने से तेन वर्णन लभ्य अर्थात यही साधन है श्रवण मनन निधि ध्यासन वर्णे न लभ्य मुंडक में कहेंगे यहाँ कहते अपने आत्मना एवं लभ्य वरिद्रा वर्ण करने वाला उसके द्वारा जब आत्म चिंतन करता है परमात्मा भिन्न में भिन्न ऐसा नहीं अहम अश चिंतन करता है तो परमात्मा आप से ही प्राप्त हो जाता है निष्काम ही आत्मा की प्रार्थना करता है कामना है तो नहीं उसी आत्मा से ही प्राप्त होता है कैसे प्राप्त होता है तस् आत्मा विवृणत तनु आत्मा उसका तनु स्वाम तनु अपने स्वरूप तनु शरीर अपने स्वरूप को पारमार्थिक स्वरूप को प्रकाश यती आत्मा कहीं परमात्मा भी कहते परमात्मा ही प्रकाश कर देते हैं तो ये अर्थ नहीं कि परमात्मा के द्वैत चिंतन करेंगे तो परमात्मा उसको अद्वैत ज्ञान करा देंगे ऐसा नहीं अद्वैत चिंतन करता है तो अभिन्न रूप से चिंतन करता है तो अपने स्वरूप का ज्ञान कराते हैं कुछ लोग ऐसे सोते है परमात्मा का अनुग्रह होगा इसलिए अभैद चिंता नहीं कर अपने से चिंता चिंतन करो भेद चिंतन करने वाले के लिए परमात्मा का ऐसे ज्ञान के लिए नहीं कहा गया अभेद चिंतन अभैद चिंतन बड़ी भक्ति है तो इसमें जिस प्रकार चिंतन करने के लिए कहा गया पारमार्थिक स्वरूप का ज्ञान होगा ऐसे आत्मा ना स्वयं स्वस्वरूप से परमात्मा को अपने से भिन्न नहीं मानता है साधक ये वेदांत का इसलिए परमात्मा अनुग्रह नहीं अर्थ करेंगे तो यही परमात्मा आत्मरूप से विद्यमान है अहमात्मा भगवान कहते हैं आप परमात्मा ही आत्म रूप से है अलग रूप से रही नहीं और तेन लभ्य मुंडक में कहेंगे तेन वरणे न स्वीकार अभैध अनुसंधान से ही प्राप्त होगा अभैध अनुसंधान ही साधन है नावि दुश्चरिता नशा तो नशातमा भी प्रज्ञनैनमा दुश्चरितारता प्रज्ञाने न न नपूनुया दुश्चरित से विरत नहीं हुआ कर्म न दुश्चरित प्रतिषिधकर्म अभिहित कर्म पाप कर्म से विरत नहीं हुआ पाप कर्म करता है निषिध कर्म करता है निषिद्ध भोजन करता है निषिद्ध कर्म करता है ये प्राप्त नहीं होगा जितने श्रवण करे न अशांत तो, इंद्रिय उपरत नहीं हुआ इंद्रिय चांचल्य है इंद्रिय को वसन ही करके प्राप्त कोई नहीं कर सकता है ना असमाहित एकाग्रमन एक समाधान होना चाहिए असमाहित चित्त विक्षेप तो प्राप्त नहीं कर सकता है न अशांत मानस अभी मन भी, भी शांत नहीं हुआ जब भी विषय समाहित नहीं है फल इच्छा करता है मन शांत नहीं हुआ व्यापार विशिष्ट हुआ ऐसे अनधिकारी प्रज्ञाने न एनम न अपनी याद ऐसे ये ब्रह्म विज्ञान से पर, पर, परमात्मा को अनधिकारी प्राप्त नहीं करता है तो कौन प्राप्त करेगा जो दुश्चरित्र से विरत हो जो शांत हो समाहित तो हो और मन में कोई इच्छा नहीं होने के कारण तो शांत है जिसका तो आचार्यवान आचार्य के श्रवण मुख से श्रवण करता है प्रज्ञान एनम आया प्रज्ञान ज्ञान से ब्रह्म को प्राप्त करता है यस्य ब्रह्म से क्षत्र उभे भवत ओदन मृत्युसोपेचनम कईत्था वेद यदन ओदन भवत पर ब्रह्म का ये ब्राह्मण जाति क्षेत्र जाति है सब धर्म का धारण करने वाले आगे सब कुछ है उनके भगवत उदन उदन है भात खाद्य और मृत्यु यमराज था उपसेचनम उपसेचन भात में जी मठा सांर कुछ दाल की दाल मिलाकर चटनी करके खाते हैं और चटनी के बराबर पेट भरने के लिए पर्याप्त नहीं मतलब शोध यमराज की कोई गिनती नहीं तो उपसेचन सेचन करके मठा डाल कर खा लेते हैं दक्षिण में मठा मिलाकर खाते हैं कहीं चटनी आचार्य से खा लेते हैं यमराज उसके बराबर है क इत्था वेद यत्र स वेद इस प्रकार कौन जान सकता है जहाँ वो आत्मा है इसे कौन जान सकता है प्राकृत बुद्धि जन नहीं जान सकता है ऐसे साधन व जान सता है ज्ञान प्राप्त करना है तो ज्ञान का साधन गीता मित्र श्रद्धा में भगवान ने कहा अमानितम अदितम अहिंसा क्षण तिर आचार्य उप उपसे, आचार्य उपसेवन शौचम आत्म विनिग्रह इत्यादि साधन चाहिए कुछ कार्य करने के लिए साधन की आवश्यकता है और साधन नहीं करके साध्य प्राप्ति की इच्छा करे कभी नहीं होगा <coughs> ऋत पिबंत सुकृत लोके गुहां प्रविष्टो परमे परे छाया तपो ब्रह्म विदुवदी पंचाग्नो ये चिणाचि केतह ऋतः सत्य हि कर्मफल कर्मफल को पान करते पिबंत सुकृत पुण्यकर्म का फल अपने जो कर्म हे कर्मफल अवश्य भाव्योन शेष को सत्य कर्मफल पान करते हैं भोग करते हैं यहाँ एक है कर्मफल भोगने वाला एक नहीं है तभी रितम पिबंतोद्धिवचन दिया छत्रिनो यान्ति, एक हाथ में छता है पांच सात व्यक्ति चल रहे कति छत्रिनो यान्ति, कोई जरूरी नहीं सब के हाथी छत्र हो इसी प्रकार एक पान करता है अन्य नहीं है तो भी पिबंतो प्रयोग कर दिया भोग करता है गुहाँ प्रविषो पर बुद्धिपगुहा प्रविष है परमस्थने पर ब्रह्म के स्थान परम हे उत्कृष्ट बाह्य के अपेक्षा ये परि बुद्धि हृदयाकाश में स्थित छाया तपो ब्रह्मविद वद्यंतंत विलक्षण दोनों ये छाया और आतप के सामन सूर्यकि प्रकाश और छाया दोनों विलक्षण एक संसारी एक असंसारी अत्यंत विलक्षण है इसको ब्रह्मविद्रह्म ज्ञानी लोग कहते हैं और पंचाग्नय पंचाग्नि उपासना करने वाले गृहस्थ और ये त्रिनाचिकता तीन बार नाचिकेता अग्निचयन किया वो भी इसको इस बारे में कहते प्राप्त करते हैं य से अक्षर ब्रह्म यम अभयं तिथिर पारम् पारम नाचिकेतम शक सेतु के समान बंध के समान पार होने के लिए जैसे सेतु बंध है पार करने के लिए ईजानना यजमान यज या करने वाले कर्मी का दुख संतरण के हेतु होने से सेतु के समान अक्षरम ब्रह्म यम ये ब्रह्म परम ब्रह्म अभयम तिथि पारम् पारम शाम अभय पारम जो संसार से पार होना चाहते हैं। ये पार हे ब्रह्म हे नचिकेत नाचिकेत सकेम ब्रह्म को हम जान सकते हैं नाचिकेत नाजिकेत अग्नि नाचिकेत संबंध अग्नि उसको जान सकते चयन कर सकते ऐसा ये कर्म कजमान कर का जो सेतु के समान है ये नाचिकेत अग्नि है नाचिकेत अग्नि है उसको हम जान सकते हैं चयन कर सते और जो अभयम तिथि पार ब्रह्म उसको भी हम जान सकते हैं परब्रह्म, ब्रह्म दोनों कर्म अपर के लिए और ज्ञान पर के लिए दोनों का आश्रय करने के लिए दोनों को प्राप्त कर सकते हैं नाचित अग्नि अनुसारण कर सकते हैं और उसके बाद ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं परब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं उसको प्राप्त करने के लिए एक रथी रथव रूपक कल्पना करते हैं परब्रह्म का ध्यान करने के लिए पहले प्रार्थना हुआ आत्मान रथिन विद्धि शरीरम अं रथमेव बुद्धिम तू सारथिम विद्धि मन प्रग्रहमेव ए आत्मा को रथी समझे जीव आत्मा स्वयं रथ वाला रथी रथ स्वामी जो कर्मफल भोग करता है जीव ये रति है रथियो तो उसके साथ रथ चाहिए शरीरम रथम तो ये शरीर है रथ शरीर में स्थित होने से आरुभ रथिये शरीर है रथ उसमें रहने वाला रथिये समझते हुए भी शरीर में हम बुद्धि मकान में रहने वाला अपने को मकान मान ले कितने मूर्खता है शरीर में रहने वाला है शरीर नहीं है जीव शरीर में हम बुद्धि छोड़ना चाहिए अरे सारथी बुद्धिम तो सारथिम विद्धि रथ है तो बुद्धि है उसकी सारथी है और सारथी के बाद सारथी लगाम रखता है प्रग्रह हो या मन प्रग्रह में वच घोड़े को बांध के रखते हैं तो घोड़े को नियंत्रण करने के लिए ये मन रूप जो संकल्प विकल्पात्मक लगाम रसी है मनुष्य ही गृहित करके इंद्रियों को चलाता है चलाती सारथी इंद्रियाणी हयानाहुर्षयास्ते सुगोचरा आत्मेन्द्रिय मनोयुक्त भौतेहुर्मीषिण इंद्रियाणी हयान घोड़े चक्षरा दि ऐसे कहते हैं रथ कल्पना करने वाले जो जानते हैं कहते हैं क्योंकि जैसे घोड़े रथों को खींच खींचते हैं इस चक्षुरादि इंद्रिय भी इस प्रकार शरीर को खींच लेते हैं यहां बैठा है कहा से कहा भाग जाता है बैठ नहीं पाएगा विषय तेस गोचरान ये विषय हो गए चक्षुरादि की इंद्रिय का विषय जैसे रूप से गंधा दिए इस प्रकार उनका गोचर मार्ग है घोड़े जाने के लिए आत्मे इंद्रिय मनोयुतम भोक्ता केवल आत्मा भोक्ता नहीं इंद्रिय मनोयूतम आत्मा भोक्ता इंद्रिय मनो विशिष्ट होकर के उपाधिक ये भोक्ता है आत्मा में भोक्तृत्व वास्तव नहीं बुद्धि उपाधिक है तो इंद्रिय मनोयुक्तम आत्मा भोक्ता इत्याह मनुष्य बुद्धिमान लोग इसको भोक्ता कहते इंद्रिय मनोयुक्त आत्मा शुद्ध आत्मा न तो भोगता है ना तो करता है आगे बृहदारण्य में आएगा ध्याय तीव लेलायती बुद्धि के धर्म का आरोप होता है ध्या दिया इव स्वयं ध्यान करता नहीं लेलायती का भिषम चलती चलता चलायमान प्राण बुद्धि का धर्म आरोपित होता है ये रथ रूप कल्पना करते हैं इसी प्रकार कल्पना करें कि आगे उसको प्राप्त करना है परमात्मा को यस्त अज्ञानवान भवत्ययुक्त मनसा सदा तस्ंद्रियावश्या दुष्टा स्वाव सारथे अभी यहाँ यस्तु अभिज्ञानवान भवती ये सारथि के विषय में यहाँ कहते हैं सारथि कैसे होनी चाहिए यस्तु सारथि अभिज्ञानवान विज्ञान रहित तो। विवेक विज्ञान नहीं तो हो बुद्धि नामक सारथी अयुक्त न मनुषास मन उसका युक्त होना चाहिए सारथी सारथी यदि विवेक रहते है लगाम को ठीक खींचना नहीं जानता अविवेक अनिपुण है तत्व से इंद्रियाणी अवश्य आनी सारथी तो बैठा है रथ के पर लगाम को कैसे खींचना हो जानता नहीं उसको पकड़ा नहीं तो घोड़े क्या करेंगे अपनी हिस्सा चलेंगे अपने सारथी के अधीन नहीं होंगे अवश्यणी इंद्रियाणी घोड़े जैसे वसम्य नहीं आते हैं लगाम के बिना इसी प्रकार सारथी के विषय अधीन नहीं इंद्रियावसम्य नहीं दुष्टाशवा एवं सारथी जैसे सारथी का दुष्ट घोड़े भागते इधर उधर भागते रथों को लेकर कहाँ गिरा देंगे इसी प्रकार बुद्धि रूप सारथी कैसे होना चाहिए विवेक संपन्न होना चाहिए लगाम मन को अपने अधीन रखना चाहिए आगे कहते उसके विपरीत सारथी यस्तु विज्ञानवान भवती युक्त न मनसा सदा तस्ंद्रिया वश्या सदा स्व इव सारथे यस्तु सारथी जो सारथी विज्ञानवान विवेक ज्ञान वाला है सदा युक्त न मनसा भवती सदा मन को ग्रहण करके लगाम को करक करके मन को नियमन करके रहता है बुद्धि बुद्धि तो मन को नियमन करनी चाहिए समाहित चित्त होता है तस्से इंद्रियानी व्यनि ऐसे सारथी के इंद्रिया अपने अध्ययन में रहते हैं सदस्य व सारथी सारथी के जैसे अच्छे घोड़े अपने वश में रहते हैं लगा में रखता है जहा चाहे ताबुद्ध जब चाहेगा चलाएगा जब चाहे खड़ा कर देगा ये सारथी को मालूम है जो नहीं जानता ऊपर जाएगा पकड़ लिया जहा रहना चाहेगा वहां भागेंगे जहा भागना चाहेगा वहा खड़े हो जाएंगे नहीं प्रवृत्ति निवृत्त नहीं कर सकता है अभी ये दोनों सारथी के विषय में दोनों मंत्र में कह, कहे आगे रथी के लिए कहते हैं। ये शब्द आया अभिज्ञानवान वन विज्ञानवान शब्द आया तो पहले अभिज्ञानवान सारथी के लिए कहा अभी रथी के लिए कहते यु अभिज्ञान सदा शुचि न सत तत्प आपनोती संसारम चाधिगछति यू अभिज्ञानवान अभिज्ञानवान अभिज्ञान सारथी वाला जो रथी हो अभिज्ञान सारथी वाला अमनस्क मन को जो अपने अध्ययन में नहीं रखा जिस प्रकार लगाम को नहीं रखा है इसी प्रकार सदा असुचि अपवित्र है जब मन को निग्रह नहीं करता है तो अपवित्र होता है ऐसे जो रथी है तत्पदम न प्राप्नोति परमात्मा पदों को प्राप्त नहीं कर सकता है जो अक्षर ब्रह्म कहा उसी सारथी के द्वारा रथी परमात्मा को प्राप्त नहीं करता है तो फिर कहा जाएगा संसारम चादी का चली यही संसार को जन्म मरण को प्राप्त करेगा उसके विपरीत रथी के लिए कहते है यु विज्ञानवान भवती समनस्क सदा स तो तत्पदमापनोती यस्मा भूयो न जायते जो यहाँ रथी विज्ञानवान विज्ञान वाले सारथि से युक्त तो होता है समनस्क मनु को योग करके निग्रह करके स्थित है सदा सूची पवित्र है मनु को संयम करके निग्रह किया तो सबसे पवित्र है बड़ा तपस्या है मनस इंद्रियाण एकाग्रह परमात्ता भव मन को निग्रह करना इंद्रिया मन को रोकना यही बड़ा पहले बहुत आवश्यक है सत्मात्म थी वही पद को प्राप्त करता है जो पद्यति गम्य तिथि पद परमात्मा स्वरूप यह की साकार परमात्मा के पद को पद्धति गम्य तिथि पद उस स्वरूप को प्राप्त करता है यशमात भूयो न जायते जिसे फिर जन्म नहीं जन्म नहीं संसार में जन्म ग्रहण नहीं करता है मुक्त तो हो जाता है विज्ञान विज्ञानसारथियस्त मनः प्रग्रहवा नर शोध्वन परमानुति तद्विष्णु परम पदम जो मनः प्रग्रहवा नरः विज्ञान सारथिय सेशेषं ज्ञानम से विज्ञान विज्ञान सारथीजा स विज्ञान सारथि विवेक विज्ञान बाथिजिष् मनुष्य का ये जिस मनुष्य के पास मन प्रग्रह है ऐसा स्वधन पारती ये मार्ग संसार मार्ग का पारक प्राप्त करता है अध्यय मार्ग संसार गति इसके पारक प्राप्त करता है वो पार क्या है तद विष्णु परम पदम विष्णु है पर ब्रह्म वेवे चरा विष्णु चर अचर समय रहने वाले विष्णु व्यापक परमात्मा है नाम विभिन्न स्थान में विष्णु प्रकाश विष्णु के सहस्त्र नामे बहुत प्रकार कहा गया ओ विष्णु है वेविष्ट चराचरम चराचर के व्याप्त करने वाले वासुदेव सर्वम ये परम प्रकृष्ट पद को प्राप्त करता है मुक्त हो जाता है अभी जो पद को प्राप्त करना है उसको ज्ञान कराने के लिए स्थूल से सुक्षांतार्य से प्रत्येगात्म रूप से उसको प्राप्त करना ज्ञान प्राप्त करना इसलिए उसको कहते परमात्मा प्रत्येगात्म रूप से कैसे प्राप्त होता है इंद्रिय अर्थे मनसस्तु पर बुद्धिरात्मा महान पर अर्थ विषय ऐसे सामान्य है विषय इंद्रियों को खींच लेते हैं अध्ययन कर लेते इसलिए पर और अर्थ होता विषय जो भूत भौतिक पदार्थ सारे पदार्थ भूत के अपंचीकृत भूत से इंद्रिया आदि बनते हैं पंचीकृत भूत से ब्रह्मांड बनते हैं इंद्रिय भी सूक्ष्म भूत से बनता है जो अर्थ विषय है वही सूक्ष्म इंद्रिय सूक्ष्म भूत इंद्रिय का आरंभक है अपने अपने विषय से भूत से तन्मात्रा से इंद्रिय आरंभ होता है विषय को ग्रहण करने के लिए इसलिए अर्थ का आरम्भक सूक्ष्म भूत इंद्रिय के आरम्भक भूत से पर है क्योंकि अर्थ से हुआ अर्थ से पर मन विषय से हो गया मन है पर मन के द्वारा इंद्रियों को संयम करके अर्थ ग्रहण नहीं करें चाहें तो और मन का आरंभक सूक्ष्मभूत को लेना विषय आरंभक सूक्ष्म से पर प्रकृष्ट है मन पराबुद्धि, बुद्धि के द्वारा मन का संयम होता है और मन के आरंभक सूक्ष्मत से बुद्धि के आरंभक सूक्ष्मत प्रकृष्ट है बुद्धि आत्मा महान पर बुद्धि से महान आत्मा समष्टि बुद्धि ये पर है बुद्धिरात्मा महान पर आत्मा है सर्व प्राणियों की बुद्धि वह आत्मा महान सर्वमहत्व होने से हिरण्यगर्भ गर्भपद को हिरण्य हिरण्यगर्भ तत्व को बुद्धि समष्टि बुद्धि कहते बुद्धि अभिमान होने से वह पर है महत्वपरम अव्यक्तम अव्यक्तात्षा पर पुरुषा न परंकिंचित साठा सा परा गति हिरण्यगर्भ तत्व से पर समष्टि बुद्धि प्राण से मह परम अव्यक्तम अव्यक्त हे माया तत्व माया अव्यक्ता पुरुष पर माया तत्व से परमात्मा पुरुषाय है पुनः पर अव्यक्त का आश्रय पुरुषा परम किंचित साठा सा परागति उससे पर उससे पर तो पर, परमात्मा से ब्रह्म से क्या बढ़ करके न कि परम किंचित उससे पर कुछ नहीं सबका आश्रय है ब्रह्म एक अधिष्ठान बाकी सौ अभ्यस्त आते मरप्यते का निष्ठा परवशानुभूमि अंत में सौकाधिष्ठान साति सा प्रकृष्ट गति गम्यती गति का साधना संसारी कृले परागति यद्वा निवर्तन्ते त धाम पर मगान गये यश सर्व भूतेषु गूढ़ोत्मा प्रकाशते दृश्य सेग्रेया बुद्ध्या सूक्ष्म सूक्ष्मदर्शी भी एस सर्वे सुभूते सुगूढ़ आत्मा सर्वे सुभूते सुगूढ़ न प्रकाशते सामान्य बुद्धि के द्वारा प्रकाशित नहीं होता है आत्मतत्व छिपा हुआ है सर्व भूतों में हृदय में स्थित है तो न प्रकाशते तो फिर ज्ञान कैसे होगा दृश्यते तो अग्रया बुद्धिया सूक्ष्म सूक्ष्मदर्शी भी सूक्ष्म अत्यंत सूक्ष्म पदार्थों को जान सते विवेचन कर सके ऐसा जिनका स्वभाव अग्रया सूक्ष्म या बुद्धिया दृश्य बुद्धि के द्वारा ज्ञान होता है ब्रह्म का और अग्रह एकाग्र होनी चाहिए एकाग्र हो और सूक्ष्म हो शुद्ध हो जो बुद्धि संस्कृत नहीं शुद्ध नहीं हुआ उसे ज्ञान नहीं होगा अग्रया अग्रम अग्र जैसे इसे